भगवान श्री संत श्रेष्ठ दादु दयाल जी की वाणी है जोग समाधि सुख सुरति सो सहजय सहजय आओ मुक्ता द्वारा महल का यह का भाव भगवान श्री हमारे लिए इसे बोधगम्य बनाने की अनुकंपा करें जोग समाधि सुख सुरति सो और ये कैसे घटेगी जोग समाधि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 जो आदमी दूसरे को सता उसे हम हिंसक और पापी कहते हिटलर सिकंदर हिंसक मालूम पड़ते हैं दूसरों को काटते हैं मारते हैं। लेकिन जो अपने को काटते हैं मारते उन्हें तुम सिर पे उठाए घूमते हो कांटों पर सोए तुम उनके चरणों में सिर रखते हो क्योंकि कैसा महातपस्वी कांटों पर सो रहा है ये दुष्ट है हिंसक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 किसी जोड़े को प्रेम करते देखो और शायद इसलिए जोड़े अंधेरे में प्रेम करते हैं छिपके कोई देख न सके अगर तुम देखो तुम पाओगे कि उनके प्रेम में लड़ाई जैसा तत्व ज्यादा है शायद इसलिए स्त्री आंखें बंद कर लेती हैं प्रेम करने के क्षण कि कौन देखे झंझट वो पुरुष जो है भयानक मालूम होता है जैसे कि जान ले लेगा पैदा हुआ सादे के नाम पर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 जो कायर हैं वो अपने को सताते हैं डर भी नहीं कोई खुद को सताओगे तो बदला लेने को भी कोई नहीं प्रतिशोध करने को भी कोई नहीं तो दुनिया में जो थोड़े हिम्मतवर हैं वो दूसरों को सताते जो कायर हैं कमजोर हैं वो खुद को सताते और ये कायर तुम्हें संत मालूम होते नहीं दादू कहते हैं सुख सुरतीसोख सु। जानने वाले तो कहते हैं कि सुख से पाया जाता है दुख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 अगर उनको कहोगे कि सब तुम्हारे मानसिक ख्याल हैं, तो उनको बड़ी चोट पहुंचती है दुख में उन्हें बड़ा रस है वो दुख कहके तुमसे सहानुभूति मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि थपथपाव हमारे सिर को डरा आशीर्वाद दो हम बड़े दुखी हैं जैसे दुखी होना बड़ी गुणवत्ता है जैसे दुखी होना बड़ी, बड़ी पात्रता है क्या आप बड़ी योग्यता लेके आए दुखी होना कोई योग्यता तो नहीं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 मुल्ला नसरुद्दीन भागा जा रहा था स्टेशन की तरफ एक आदमी ने रोका मित्र पुराने परिचित कि बड़े मियां कहा जा रहे हैं उसने कहा कि बंबई जा रहा हूं ट्रेन पकड़नी तो उस आदमी ने कहा भी बजा क्या है ट्रेन तो पांच बजे जाती बंबई की और तुम अभी भागे जा रहे हो बजा क्या है मुल्ला ने कहा भी बजा तीन तो उसने कहा हद धो गई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 चाहता था ये पता न चले अनुग्रह अखंड रहे शिकायत की बात ना उठे इसलिए छोड़ाने की कोशिश कर रहा था आप माफ कर दे भक्त का यही भाव है परमात्मा के प्रति जिस हाथ से इतना मिला है जिसके दान का कोई अंत नहीं है जिसका प्रसाद प्रतिपल बरस रहा है श्वास श्वास में जिसकी सुहास है धड़कन धड़कन में जिसका गीत है क्या शिकायत करनी उसकी क्या दुख की बात उसको छोड़ो दुख की चर्चा बंद करो अन्यथा दुख बढ़ेगा दुख की उपेक्षा करो दुख में रस मत लो घाव में उंगली डाल के मत चलाओ नहीं तो घाव हरा ही हरा ही बना रहेगा वो कभी भरेगा कैसे ये खुजलाहट बंद करो सुख सुरती सो सु। परमात्मा का स्मरण करो सुखपूर्वक और इतना सुख है कि कोई कारण नहीं कि क्यों तुम सुखपूर्वक स्मरण न कर सको होना ही इतना बड़ा सुख है श्वास का चलना ही इतना बड़ा सुख है तुम हो यह कोई छोटी घटना है इससे बड़ी घटना तुम कल्पना कर सकते हो होने से बड़ा और क्या हो सकेगा तुम हो होपूर्ण हो तुम्हारे भीतर एक जगमगाती चेतना का दिया है और इससे बड़ा क्या चाहते हो सचिदानंद की पूरी संभावना है और तुम्हारी क्या मांग है किस लिए भिखारी बने हो द्वार खुला है थोड़े सुखपूर्वक बैठ जाओ थोड़ा सुखपूर्वक उसकी स्वरती से भरो जैसे जैसे सुख समाएगा जैसे जैसे सुख की भनक तुम्हारे चारों तरफ गूंजने लगेगी जैसे जैसे सुख नाचेगा जिस जैसे सुख में तुम डूबोगे सुख तुम में डूबेगा जिस जैसे तुम सुख के साथ एक होने लगोगे और उसका स्मरण एक महासुख बन जाएगा आंख खोलोगे पाओगे द्वार खुला है द्वार खुला ही है सुख सुरती सो सु। दुख को मत पोसो दुख को मत अपने ऊपर रोपो दुख को मत ढो सुख की तरफ मुड़ो ध्यान सुख की तरफ ले जाओ और दोनों संभावनाएं सदा है मैंने सुना है कि एक कारागृह में दो व्यक्ति बंद थे वे दोनों ही पहले ही दिन कारागृह में आए थे दोनों ही सिंकचों को पकड़कर खिड़कियों की खड़े थे एक ने देखा सिंकचों के बाहरी गंदा डबरा वर्षा के दिन होंगे मच्छर डबरे पर बैठे बदबू उठती कूड़ा करकट इकट्ठा उसका मन शिकायत से भर गया और उसने कहा कि जेल खाना और ऊपर से ये बदबू और ये गंदगी जीवन नरक है इससे मर जाना बेहतर है और दूसरा भी उसी के पास खड़ा था उन्हीं शिक्षों को हाथ में पकड़े हुए उसने आकाश की तरफ देखा ये पूरे चांद की रात थी आकाश अपूर्व ज्योत्सना से भरा था अद्भुत संगीत था आकाश में चांदारों की गुफ्त थी वो अहभाव से भर गया और नाचने लगा पहले आदमी ने कहा तू पागल है यहां नाचने योग्य कुछ भी नहीं दूसरे आदमी ने कहा भला मैं पागल हूं तुम्हारी बुद्धिमानी तुम अपने पास रखो क्योंकि तुम्हारी बुद्धिमानी सिवाय डबरों को कचरों को कूड़ा करकट के और कुछ दिखाती भी तो नहीं पागल से ही मगर मेरे पागलपन से चांद दिखा है और मेरे पागलपन में मैंने खुले आकाश को देखा है और मेरे पागलपन ने मुझे आनंद से भर दिया भला मेरे शरीर को उन्होंने काराग्रह में डाल दिया हो लेकिन चांद को देखने के क्षण में मैं काराग्रह में नहीं था उस घड़ी जो जो लग गई चांद की रोशनी के साथ जो संबंध जुड़ गया उस घड़ी में मेरे हाथ पर जंजीरें नहीं थी मैं तुमसे कहता हूं और ये सीख से मुझे घेरते नहीं थे शरीर को भला उन्होंने मेरे काराग्रह में डाल दिया हो मेरी आत्मा को कारागृह में डालने का कोई उपाय नहीं और उस दूसरे आदमी ने कहा कि तुम अगर बाहर भी होते तो भी तुम कारागृह में होते तुम्हारी समझदारी तुम्हारा कारागृह तुम्हें यह डबरा फिर भी दिखाई पड़ता तुम इतने ही दुखी होते तुम कहां हो इससे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे देखने का ढंग क्या है ढंग को बदलो सुख सूरती सो सु। सुख को खोजो बहुत सुख है चारों तरफ भरा है शायद इसीलिए दिखाई नहीं पड़ता है कितना मिला है उसकी कोई सीमा है जरा हिसाब लगाओ हिसाब लग ना पाए अनंत मिला है तुम्हारे छोटे से आंगन में कितना बरसा है जोक समाधि सुख सुरतीसो सु, वो जो समाधान की समाधि है वो जो मिलन है परमात्मा से सुख से स्मरण पूर्वक करने से घटता है सहजय सहजय आओ अब परमात्मा सहज सहज चलाता है जरा भी अर्जन नहीं होती ऐसा मैं तुम्हें अपने अनुभव से कहता हूं मैं गवाह हूं जो कहता हूं दादू के कारण नहीं कह रहा हूं दादू की बात ठीक है इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी वैसा ही जानता हूं सहजे सहजे आओ सुख सुरत सो सहजे सहजे आओ मुक्ता द्वार महल का यह है भगति का भाव द्वार तो खुला है यही भक्त का भाव है। द्वार बंद नहीं है परमात्मा मौजूद है तुम्हारी आंख के सामने खड़ा है तुमसे भी तुम्हारे ज्यादा पास है यह भक्ति का भाव यह एक एक शब्द प्यारे हैं मैं फिर दोहरा देता हूं जोग समाधि सुख सुरति सो सहजे सहजे आओ मुक्ता द्वार महल का यह भक्ति का भाव छठवा प्रश्न कल आपने समझाया कि सुख पूर्वक सुरती से समाधान घटता है परंतु मुझे तो बड़े प्रयास अभ्यास और श्रम से गुजरना पड़ रहा है क्यों साधक को बहुत प्रयास श्रम और तपस्या से कब तक और क्यों गुजरना पड़ता है आलस्य हो मन में तो छोटी छोटी चीजें बड़ा प्रयास मालूम होती तुम्हारी व्याख्या की बात है कुछ भी तुम्हें श्रम नहीं करना पड़ रहा है मैं तुमसे कहता हूं कि मेरे निकट जो लोग साधना में लगे हैं पृथ्वी पर सबसे कम श्रम उन्हें करना पड़ रहा है तुम्हें श्रम का कुछ पता ही नहीं मगर महाआलसी व्यक्तित्व हो तो छोटी छोटी बातें श्रम मालूम पड़ कर रहे हो तुम किस बात को तुम बार बार कहते हो कि बड़े प्रयास कौन सा बड़ा प्रयास कर रहे हो थोड़ा नाच लेते हो इसको बड़ा प्रयास कहते हो नाचना प्रयास है नाचना तो आनंद है लेकिन तुम्हारी दृष्टि गलत है आनंद को प्रयास समझोगे चुप गए नाचना तो उत्सव है एक रसपूर्ण घटना है प्रयास क्या है अगर नाचना भी प्रयास है तो फिर अब प्रयास क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं खाली बैठे रहो तो भी तुम कहते हो बड़ा प्रयास करना पड़ता। खाली बैठे रहो आंख बंद करके बैठो बड़ा प्रयास करना तुम्हारे आलस्य का कोई अंत नहीं मालूम पड़ता और तुम इसे बड़ा गौरवपूर्ण समझ रहे हो कि बड़ा प्रयास कर रहे हो मैंने सुना कि गांव में वन महोत्सव चल रहा था और एक बड़े नेता ने व्याख्यान दिया और लोगों को समझाया कि वृक्षों को बचाना चाहिए रक्षा करनी चाहिए वृक्ष जीवन है उनके बिना पृथ्वी उजाड़ हो जाएगी और फिर उसने कहा कि जहां तक मैं जानता हूं यहां जो लोग भी मौजूद है इनमें से किसी ने भी कभी अपने जीवन में किसी वृक्ष की कोई रक्षा नहीं की कोई नहीं उठा लेकिन मुल्ला नसुद्दीन बड़े गौरव से खड़ा हो गया उसने कहा कि आप गलत कहते हैं एक बार मैं ही होता है उसको मैंने पत्थर से मारा था मरा नहीं मगर चेष्टा मैंने बड़ी की थी इसको वो वृक्षों की रक्षा समझ रहे हैं कटफोड़वा को मारा क्योंकि कठफोड़वा वृक्षों को खराब करता है वो भी मरा नहीं मगर पत्थर चूक जाए इसमें मेरा क्या कसूर है मुला नसुद्दीन ने कहा मैंने कोशिश की थी बड़ा प्रयास कर रहे हो कठोड़मा मार रहे हो थोड़ी सांस ले ली जोर से इसको तुम बड़ा अभ्यास कहते हो इससे सिर्फ तुम्हारा महातमस और आलस से पता चलता है और कुछ भी नहीं तुम्हें साधना का कुछ पता ही नहीं जब वो तुम्हें तीन तीन चार चार महीने भूखा रखवाते बारह साल तक मौन करवाते अब तुम्हें पता चलता है कि साधना क्या है मैं तुमसे नाचने को कह रहा हूं मैं तुमसे हंसने को कह रहा हूं मैं तुम्हें जीवन में कुछ भी तोड़ने को नहीं कह रहा हूं जीवन की सारी जो कुछ जीवन ने दिया है उसका उपयोग करने को कह रहा हूं मैं तुम्हें पहाड़ों पर भागने को नहीं कह रहा हूं पहाड़ को तुम्हारे बाजार में लाने की चेष्टा कर रहा हूं वस्तुता तुमसे कुछ करने को नहीं कह रहा हूं तुमसे कह रहा हूं कि तुम समर्पण कर दो समर्पण का मतलब है कुछ भी तुम अपने ऊपर मत लो करने की बात ही छोड़ दो करने दो परमात्मा को तुम चरणों को पकड़ लो कह दो अब तू जो कर तेरी मर्जी तुम नाचो कृतज्ञता से बहुत मिला है मैं तुम्हें अहोभाव सिखा रहा हूं साधना करवा ही नहीं रहा वही दादू का अर्थ है जब वो कहते हैं सुखपूर्वक सुरति सुख सुरती लेकिन तुम कहते हो मुझे तो बड़े प्रयास अभ्यास और श्रम से गुजरना पड़ रहा है मुझे दिखाई नहीं पड़ता कौन सा श्रम तुम कर रहे हो कौन सा बड़ा अभ्यास कर रहे हो कौन सी तपस्या तुमसे करवाई जा रही है? लेकिन तुम्हारे आलस्य को मैं समझता हूं तुम्हारी दृष्टि से हो सकता है मैंने सुना है मुल्ला नसुद्दीन अपने एक मित्र के साथ एक वृक्ष के नीचे लेटा था आम पक गए थे एक आम गिरा मित्र ने सुुद्दीन से कहा कि देख बिल्कुल तेरे पास पड़ा है उठा के मेरे मुंह में लगा दे न सुद्दीन ने कहा कि तू मित्र नहीं शत्रु है थोड़ी देर पहले कुत्ता मेरे कान में रहा था तू ना उसे भगाया तक नहीं और मैं तुझे आम उठा के तेरे मुंह में लगा दू बस ऐसा ही तुम्हारा जीवन है उसमें पड़े हो भी अपेक्षा दूसरे से कर रहे हो और सोचते हो कि महातप्रिया में तुम संलग्न हो छोड़ो व्यर्थ की बातें अपने आलस्य को तोड़ो प्रमाद को हटाओ जितने कम पर मैं तुम्हें जीवन यात्रा को ले जाने के लिए कह रहा हूं उससे कम पर कभी किसी दूसरे ने नहीं कहा है और अगर तुम मेरे द्वारा चूक जाते हो तो फिर तुम्हारे लिए कोई उपाय नहीं आखिरी प्रश्न आपने कहा कि जगत और जीवन अतिशय रहस्य से भरा है और उसका जर्रा जर्रा चमत्कार पूर्ण है उस रहस्य और चमत्कार के प्रति हमारी आंखें क्यों और कैसे अंधी हो रही है और क्या उस रहस्य बोध को फिर से उपलब्ध हुआ जा सकता है आंखें अंधी हो रही हैं अति विचार से रहस्य को समझने के लिए विचार का थिर हो जाना जरूरी है क्योंकि उसी संधि में से रहस्य दिखाई पड़ता है आंखें तो तुम्हारी खुली हैं लेकिन विचार से बरी उसी कारण खुली आंख भी देख नहीं पा रही देखते हो फूल को जानते हो गुलाब का फूल है बहुत बार देखा है हजार हजार इस हैं गुलाब की फूल की कितनी कविताएं पढ़ी हैं गुलाब के फूल के संबंध में चित्र और पेंटिंग्स देखी हैं सब तुम्हारे मन में भरी जब तुम गुलाब के फूल के करीब जाते हो तब तुम्हारी सारी जानकारी बीच में पर्दे की तरह खड़ी हो जाती पर्त दर तुमने जो जो जाना है वो बीच में आ जाता है तुम्हारा जानना ही तुम्हारा अंधापन हो जाता है छाटो जानने को थोड़ी देर थोड़ी देर गुलाब के पास ऐसे हो जाओ जैसे तुम अज्ञानी हो जैसे न तुमने कभी गुलाब के फूल पहले देखे न उनके संबंध में कभी कुछ सुना है न कोई चित्र देखे न कोई गीत गाए इस गुलाब को ही अपना गीत गाने दो तुम्हारे गीतों को बंद करो इस गुलाब को जो मौजूद है इसको ही प्रकट होने दो तुम्हारे अतीत में देखे गए चित्रों को छोड़ो वो जा चुके दर्पण पर जमी धूल से ज्यादा उनका कोई मूल्य नहीं आकृतियां हैं सपनों की यह वास्तविक है वास्तविक को तुम छिपा रहे हो अवास्तविक से अतीत को हटाओ ताकि थोड़ी सी झलक इस गुलाब की जो इस है और फिर कभी दोबारा तुम इसे न मिल सकोगे इसे जरा देखो बैठो इसके पास इस गुलाब को गुनगुनाने दो गीत इस गुलाब को नाचने दो हवाओं में इस गुलाब को मौका दो कि अपनी सुगंध को तुम्हारे नासापूर्ण तक भेज सके छुओ इसे, इसकी कोमलता को स्पर्श इस करो इसकी पखड़ियों पर जमी हुई ओस की बूंदों को देखो सब मोती फीके ये जो गुलाब इस क्षण खिला है इस क्षण का गुलाब इसे तुम अपनी आत्मा पर फैलने दो तुम थोड़ी देर मौन और शांति इसके पास बैठ जाओ और तुम पाओगे अचानक आंखें खुल गई एक रहस्य से तुम भरे जा रहे हो यह छोटा सा गुलाब एक स्रोत है इससे अनंत प्रकाश और अनंत सुगंध और अनंत रहस्य की ऊर्जा प्रकट हो रही है। तुम इसमें डूबो तुम रसित हो जाओ जानकारी अलग करो जीना शुरू करो बैठे हो नदी के तट पर इस नदी को होने दो छोड़ो उन नदियों को जिन घाटों पर तुम कभी थे मीठी स्मृतियां कड़वी स्मृतियां जाने दो उन्हें उनसे अब कुछ लेना देना न रहा अब सिवाय तुम्हारी स्मृति में उनका कोई मूल्य नहीं है उनकी कोई सत्ता नहीं है और छोड़ो उन भविष्य की कल्पनाओं को भी उन नदियों के तटों पर जिन पर तुम कभी रहोगे इस नदी को थोड़ी देर अवसर दो तुम्हारे संग साथ हो ले तुम इसके संग साथ हो लो थोड़ी देर इसके साथ चलो थोड़ी देर इसके साथ बहो थोड़ी देर इसमें डुबकी लो थोड़ी देर इसके साथ एक हो जाओ और रहस्य का द्वार खुल जाएगा सब तरफ रहस्य मौजूद है तुम्हारी आंखें भी खुली किसने कहा कि तुम अंधे हो और किसने कहा कि तुम्हारी आंखें बंद सिर्फ धुंधली हैं, धुएं से भरी और धुआं कुछ नहीं तुम्हारे अतीत की परते हैं विचारों की परते उनको थोड़ा हटाते देखो ऐसे देखो जैसे छोटा बच्चा देखता है उसके पास कोई जानकारी नहीं होती अज्ञान से देखता है अगर रहस्य को चाहते हो अज्ञान से देखो पंडित को हटाओ उतारो वही तुम्हारा दुश्मन है पाप के कारण तुम परमात्मा से अलग नहीं हो पांडित्य के कारण तुम अलग हो मेरे देखे पांडित्य एकमात्र पाप है। पापी भी पहुंच सकता है पंडित कभी पहुंचते हुए नहीं सुने गए तुम्हारी गीता तुम्हारा कुरान तुम्हारी बाइबल हटाओ आंख से परमात्मा मौजूद है तुम उसे तो नहीं देखते तुम अपना वेद पाठ किए जा रहे द्वार पर परमात्मा खड़ा दस्तक दे रहा है तुम अपनी पूजा किए चले जा रहे हो तुम थोड़े खाली हो जाओ बस अज्ञान नहीं कुछ जानता हूं ऐसी भावदशा ज्ञान की तरफ पहला कदम है जानता हूं ऐसी भावदशा तुम सख्त हो गए तुम्हारी तरलता खो गई तुम जाम हो गए जम गए तुम बर्फ की तरह जम गए पत्थर हो गए अब तुम तो मैं बहाव ना रहा इसे प्रतिपल मौका मिल रहा है तुम्हें सुबह उठे हो आंखें नहीं खोली हैं अभी पक्षियों ने गीत गाए हैं रास्ते पर धीमे धीमे लोग चलने लगे दूध वाले ने आवाज दी है सुनो जैसे पहली बार सुन रहे हो रात भर के बाद मन ताजा है थोड़ा सुनो थोड़े पड़े रहो आंख बंद किए थोड़ा सुनो थोड़े कानों को इस रहस्य का करने दो आंख खोलो अपने ही घर को ऐसे देखो जैसे अजनबी हो सभी घर अजनबी हैं, सभी घर सराय हैं, आज हो कल नहीं रहोगे कल कोई और घर था आज कोई और घर है कल कोई और मालिक था कल कोई और मालिक होगा आंख खोलो अपने ही बच्चे को ऐसा देखो जैसे अतिथि है और बच्चे अतिथि मेहमान है कौन जानता है आज बच्चा है कल ना हो फिर रोगे छाती पीटोगे तड़पोगे कि एक बार और आंख भर के देख लिया होता लेकिन आंख भर के देखने का मौका ही नहीं मिला मौके हजार थे तुम चूकते ही चले गए अपनी ही पत्नी को ऐसे देखो जैसे आज ही उसे लेवा लाए हो आज ही विवाह कर लाए हो आज ही भावर पड़ी है चीजों को नए सिरे से देखना शुरू करो बासी मत होने दो उधार आंखों से मत देखो ताजी आंखों से देखो कल की आंखों से मत देखो आज की आंखों से देखो रोज झाड़ते जाओ धूल को दर्पण को धूल से मत भरने दो और तुम्हारे जीवन में रहस्य अविर्भाव होने लगेगा सब तरफ तुम पाओगे रहस्य सब तरफ तुम पाओगे उसी की धुन बज रही है कोई भी चीज तो तुमने जानी नहीं है आदमी परमात्मा को जानने की बात करता राह पर पड़े हुए पत्थर को भी नहीं जानता पत्थर भी रहस्य है और जिस दिन पत्थर रहस्य हो गया उसी दिन पत्थर भी परमात्मा हो गया उस दिन उसके सिवाय तुम कुछ भी न पाओगे पक्षी की गुनगुनाहट में उसी की धुन सुनाई पड़ेगी हवाओं की थरकन में वृक्षों से गुजरते हवा के झोंके में उसी की आवाज सरसराहट मालूम पड़ेगी किसी की आंख में झांकोगे और उसी का झरना दिखाई पड़ेगा किसी का हाथ छुओगे और वही तुम्हारे हाथ में आ जाएगा लेकिन इसके लिए एक गहरी क्रांति जरूरी है उस क्रांति को ही मैं ध्यान कहता हूं ध्यान का अर्थ है मन को झाड़ना मन को स्नान देना जिससे तुम रोज स्नान कर लेते हो शरीर गंदा नहीं हो पाता मन गंदा हो जाता है क्योंकि मन का स्नान तुम भूल ही गए हो ध्यान मन का स्नान है जितनी बात धो सको हिंदू व्यवस्था थी कि सुबह उठ के ध्यान कर लो ताकि दिन भर के लिए मन ताजा हो जाए रात सोते वक्त ध्यान कर लो ताकि दिन भर की धूल फिर झड़ जाए मुसलमान तो पांच बार प्रार्थना करते रहे ताकि दिन में बार बार धूल जमने ही ना पाए जब भी जरा सी धूल जमे फिर प्रार्थना कर लो फिर नमाज में उतर जाओ फिर जरा धो डालो साफ कर लो दर्पण साफ रहे उस दर्पण में ही तो तुम किसी दिन परमात्मा को पकड़ोगे इतनी ही कला है ध्यान कला है रहस्य का द्वार खोलने की ध्यान में ही घूंघट उठ जाता है घूंघट परमात्मा के चेहरे पर नहीं तुम्हारे मन पर है। तुम्हारी धूल हट गई परमात्मा सदा से सामने मौजूद था आज इतना ही